इस सेशन में हम लोग जब की कुछ थ्योरी और प्रैक्टिस इसके ऊपर चर्चा करते हैं जब क्या है जब क्यों करना चाहिए और जब कैसे करना चाहिए जब एक हम लोग क्या प्रचलित प्रसिद्ध साधना है जहां पर भी कोई भी हम लोग साधकों को देखते हैं भक्तों को देखते हैं वे सब लोग कोई ना कोई किसी भी धर्म में जब का आश्रय लेते हैं भगवदगीता में कहा कि यज्ञ नाम जप यज्ञमी समस्त प्रकार के यज्ञ यज्ञ एक वो साधना होती है जहां पे हम निष्काम होना सीखते हैं प्रेमी होना सीखते हैं तो ये जो जितने अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं जिसमें हवन भी होता है पूजा भी होती है और अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं जिनके हम लोगों को शास्त्रों में बड़ी लंबी लिस्ट प्राप्त होती है तो यहां पे ये कुछ प्रश्न आते हैं कि जब क्या है क्यों है और कैसे है इसको समझना बहुत आवश्यक होता है यही कोई ध्यान जब होता है तो सीधे ध्यान करने का कोई मीनिंग नहीं होता है ध्यान में भी यह समझना होता है कि ध्यान क्या होता है क्यों होता है और कैसे होता है जब एक प्रकार का ध्यान है जो कि उपासना की श्रेणी में आता है कर्म और उपासना दोनों बहुत ही प्रभावी इफेक्टिव मींस होते हैं हमारे मन को तैयार करने कर्म के बहुत सारे फायदे होते हैं दुनिया में लाभ लेना अपनी व्यवस्था करना जुगाड़ करना सेवा करना सब भिन्न भिन्न प्रकार के लेकिन कर्म का ये एस्पेक्ट कि कर्म हमारे मन को शुद्ध करता है साफ सुथरा कर देता ये एस्पेक्ट जो है हम लोगों को गीता में बहुत अच्छी तरह से रिवील करा पूरी दुनिया में ये चीज जो है जल्दी ज्ञात नहीं है पता नहीं लोगों को कि सवेरे से शाम जो हम कर्म करते हैं ये कर्म हमारे मन को शुद्ध कर रहा है या और विक्षिप्त कर रहा है अशांत कर रहा है कर्म उस चीज के लिए एक माध्यम है और उसी तरीके से उपासना उपासना होती है कि हम किसी चीज से इंस्पायरिंग चीज का चिंतन बड़े प्रेम से करते हैं उपासना का प्राण उसका क्रक्स यही है कि हम हमारे जीवन में क्या इंस्पायरिंग है प्रेरणा वाला है आदरणीय है हमारे लिए श्रद्धा का आस्पद है हमारी जो श्रद्धा के आस्पद हैं प्रेरणा के आस्पद हैं उनका जब बहुत ही समग्रता से चिंतन करा जाता है हम बैठ के बस उसी में गुम हैं रम रहे उसमें जो है वो उपासना होती है और जिसकी हम दिल से उपासना करते हैं जाने अन जाने वही पहुंचने लगते हैं आज हम लोग सब लोग कोई अध्यात्म पद पर हो धार्मिक हो या ना हो कोई व्यक्ति अगर उसके हम दिल में झाँग के देखे तो आज वो जैसा है उसने चाहा था उसने वो सपने देखे थे हम सपनों का वर्तमान हमारे ही सपनों को साकार करके दिखा रहा है हम खाते पीते हो दक्ष हो संपन्न हो पैसे का जुगाड़ हो और इज्जत हो रिश्ते हो नाते हो घर हो बाहर हो जो भी है उपासना उपासना की बड़ी महिमा बताई जाती है इनफैक्ट कर्म और उपासना ये दोनों सही चीजें साथ साथ चलनी चाहिए हम दिन भर बहुत डायनेमिकली रहने को कार्यकलाप करें और हमारा जो भी लक्ष्य है उसका दिलो जान से चिंतन कर दिलो जान से चिंतन कर पाना ही उपासना होती है हर व्यक्ति किसी न किसी की उपासना करता है लोभी आदमी धन की करता है कामी आदमी काम के विषय की करता है नेता आदमी कुर्सी की करता है प्रेमी आदमी अपने प्रियतम की करता है देशभक्त देश की करता है और भगवान का भक्त के चरणों का अनुरागी होते हुए उनका ही उसी प्रकार से जब चिंतन करता है तो वो उपासना में जाती है आत्मज्ञान के पथ के ऊपर चलने वाला व्यक्ति को भी अपने जान से चिंतन करने का सामना दिलो जान से चिंतन करने के सामर्थ को जगाने के लिए ही हम लोग उपासना के कुछ ना कुछ साधन करा करते हैं उपासना के अनेकों तरीकों में जबकि एक बहुत ही महिमा है कर्म और उपासना का ऑब्जेक्टिव तब तक होता है रोल होता है जब तक हमारी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रिफाइन ना हो जाए जितना महान लक्ष्य होता है उतना ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रिफाइन होने चाहिए आर्टिस्ट जिस समय किसी की पेंटिंग बनाता है और बहुत सूक्ष्म चीजें जब बनती है चेहरे का भाव आंखों का भाव जब ऐसी सूक्ष्म चीजें बनाता है तो जल्दी ब्रश लेके दर्द, दर्द दर्द नहीं कर पाता है। रुकता है और ब्रश को जो है फाइन करता है फिर अपने टच करके देखता है, है कि नहीं है फैट आया उसी प्रकार से कोई म्यूजिशन हो जाए कोई और उस मूर्तिकार हो जाए सूक्ष्म चीजें जहां पे होती हैं वहां पे इंस्ट्रूमेंट का रिफाइनमेंट बहुत आवश्यक होता है बच्चों को भी अगर हम बड़ी पढ़ाई करवा रहे हो तो उनको बोलते हैं कि तुम निश्चिंत रहो बाकी सब खाना पीना आवश्यकता है तुम्हारे गैजेट सब चीजें के लिए हम पीछे बैठे हुए हैं यू जस्ट फोकस तुम ध्यान दो अन्य चीजों की चिंता हमारे ही कार्य में कॉम्प्रोमाइज होगा इसलिए जान लगाओ जान लगाने के सामर्थ्य को ही अंत कर्ण कहते हैं मन की निर्मलता क्या होती है अब बाहर तो हम नहा धो लेते हैं साबुन शैंपू लगा लोगों के पानी वानी से ढुक्की भी मार लेते हैं लेकिन मन की शुद्धि का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज में दिलो जान से चिंतन कर पाए ये शब्द जितना इजीली बोल दिया जाता है उतना इजीली सिद्ध नहीं होता है हम लोगों के अनेकनेक कार्यों में मन या तो बटा रहता है कैसे बटा रहता है किसी प्रयोजन के स्मरण से बट जाता है जब कोई ऑफिस में बंदा काम करता है तो उसकी बुद्धि तो लग रही है काम में लेकिन दिल कहां है फायदे में नाम में शोहरत में हमारे काम किसी और चीज के लिए मीन्स बन जाते हैं तो दिल हमारा उन फल में है और दिमाग हमारा इस कर्म में पहली बात तो कई बार आदमी का दिमाग भी नहीं लग पाता है इसके लिए ही आदमी को बड़ा अभ्यास और ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि जो काम कर रहे हैं दक्षता से करें पूरी अकल लगाएं बुद्धि लगाएं लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को लगाने भी लगता है तो भी ये प्रश्न चिन्ह होता है कि उसका दिल भी क्या लगा हुआ है हमारा दिल भी लग जाए हमारा दिमाग भी लग जाए इस तरीके से इसको जो है कहा जाता है इंटीग्रेटेड रूप से कार्य का सामर्थ्य समग्रता से कोई भी पल को जीना और ये आठ बड़े कम को आती है यहां दुनिया में भीड़ तो बहुत है काम तो सतत करते रहते हैं लेकिन गहराई में झाक के देखो तो किसी चीज में दिलो जान बड़े बिरले लगाते हैं और जो लोग जीवन में किसी भी चीज में दिलो जान लगा लेते हैं वो उस चीज में दक्ष हो जाते हैं वो विशिष्ट हो जाते हैं विशेषज्ञ बन जाते हैं विशेषज्ञ बन जाना दक्ष बन जाना ये कोई चमत्कार नहीं होता है ये हम लोगों के दिल और जान मन और बुद्धि ये दो फैकल्टीज को विशेष रूप से एक किसी विषय में लगाने का सामर्थ्य होता है जैसे बाहर की अनेक नेक चीजें होती हैं उसमें हमारा भी मन लगना चाहिए दिल लगना चाहिए उसी तरीके से जब हम लोग जीवन के रहस्य जाने अपने रहस्य जाने मन के रहस्य जानना चाहते हैं इस अध्यात्म पथ पे चलते हैं हम क्या हैं अब लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो जो कि शब्द अतीत है जहां मन भी नहीं जाता है ये नहीं जाता है वो तो ठीक है लेकिन हमारा तो मन कहीं पर भी नहीं लगता ठीक है हम जानेंगे कैसे अब कितने बढ़िया बढ़िया भजन है कि वहां पे तुमको न वेद चाहिए न ज्ञान चाहिए न भगवान चाहिए न साधना चाहिए धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने ये जाना है लेकिन हम कैसे जाने जानने का मतलब होता है वो कॉन्शियस हो गए कॉन्शियस हो गए उसके उपरांत तो सब किनारे हो गया तो ये एक चीज होती है कि हम शास्त्र का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करें और ये दूसरी चीज होती है कि हम अपनी फैकल्टीज को रिफाइन करें शास्त्र का ज्ञान हमको मिल जाए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आशीर्वाद जो कि बहुत ही विरलों को मिलता है वैलिड नॉलेज वैलिड गाइडेंस लेकिन हमारी फैकल्टीज उस चीज के लिए तैयार हो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी किसी भी क्षेत्र में यात्रा के लिए तो इसी के लिए हम मुख्य शास्त्रों ने कर्म बताई हैं कर्म के क्षेत्र में प्यार से काम करो निष्कामता से काम करो सदैव गणित मात्र रखो सदैव लाभ की मनोवृत्ति मात्र क्योंकि लाभ की मनोवृत्ति हमारे दिल को कहीं और दिमाग को कहीं और लगा देती फायदा होगा भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन जब कर्म करो कर्म फल की आसक्ति तुम्हारे मन में डोमिनेट नहीं करनी चाहिए हम जानते हैं तुमको कोई फल चाहिए लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि फल का ऑबसेशन तुम्हारे कर्म में तुमको कॉम्प्रोमाइज करवाता है इसीलिए सदैव कर्म के बारे में सोचना कर्म फल के बारे में सोचना क्या फायदा क्या फायदा वो मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा हम ज्यादातर मुंगेरी लाल के हसीन सब नहीं देखते रहेंगे क्योंकि सिद्ध नहीं होएगा वो हम पूरा जान से लगा नहीं पाएंगे अपने आप को दिलो जान से लगाना ये हमारे लिए सूत्र है ये हमारे लिए सिद्धि है ऐसी फकीरी हो हमारे अंदर की जो हम पल जी रहे हैं उसको जी पाए ऐसी दीनता हो जाती है कि ये पल है और सपने कहीं और है बड़े विरले लोग हैं जो वर्तमान के क्षण में समग्रता से जीते हैं बाकी सबके अंदर टेंशन है वो कहीं और पहुंचना है कुछ और सिद्ध करना है कुछ और लाभ प्राप्त करना है तो जब तक हम अपने जीवन में हर पल में हमारे जो संसाधन है फैकल्टीज है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित ना करें गीता का एक श्लोक आता है काये न मनसा वाचा केवल ही योगिना कर्म कुरी संगम त्यक्त आत्मशुद्धये अर्जुन योगी लोग हर पल का मन सा केवल इंद्र रूपी ये हमारी फैकल्टीज है काय मतलब हमारा शरीर मन हमारी जहा भावनाएं हैं जहां प्रेम है जहां खुशियां हैं हमारी बुद्धि जाने को चीजों का विचार निश्चय होता है हमारी इंद्रियां जिससे हम दुनिया के कॉन्शियस होते हैं हमारे प्राण हमारी ऊर्जा हमारी एनर्जी ये सब चीजें एक जगह लगाने का सामर्थ्य उत्पन्न अगर कोई व्यक्ति हर पल जो भी जीना चाहता है अगर फुल अवेलेबल नहीं होता है वो दरअसल जी नहीं रहा है फ्रेगमेंट हो गया खंडित हो गया इसीलिए यद्यपि ईश्वर का आशीर्वाद मिला हमने एक बहुत बढ़िया सीन देखा लेकिन उस समय हमको याद आ रही है वो कैसा होगा फटाफट सेल्फी खींच ली या सब फोटो खींच के सोशल मीडिया में शेयर करी क्या सीन है और इतने नहीं है कि शेयर करी फिर दोस्त फिर देखना पड़ता है कितने लाइक्स आए <laughs> अब क्या हम उस पल को जी पाए कितना बढ़िया सीन था क्या वो हमारे लिए काल रुक नहीं जाता है समय नहीं रुक जाता है हमारी गड़े चला करती है कुछ क्या ऐसे लोग उस पल को देख पाते हैं क्या जी पाते हैं तो ये बातें हमको जब समझ में आने लगे हैं तो फिर अपनी फैकल्टीज को इंटीग्रेट करना एक पल को जीने के लिए समग्रता से उपलब्धता होना यह हमारा एक एजेंडा बन जाता है एक प्रायोरिटी बन जाती है हम केवल इतनी प्रार्थना नहीं करते कि भगवान हमको आशीर्वाद दीजिए कोई बड़े ज्ञानी लोग मिल जाएं, भगवान आप ही आ जाइए हमको ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए हम तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उससे कम प्राप्ति नहीं करना उनसे क्यों ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है जी मस्ती हो जाएगी अच्छा तो तुम्हारा दिल मस्ती में है और तुम्हारा दिमाग जो है आत्मज्ञान में है क्यों खंडित होकर हमारा समय वेस्ट कर रहे हो ना तुमको लाभ होने वाला है ना हमारी समय की कोई प्रोडक्टिविटी होने वाली फ्रेगमेंटेड खंडित मन है जिसका उपलब्धता ही उसकी सुनिश्चित नहीं है तो इसीलिए हम लोगों को उपासना कराई जाती है बोलते हैं जो भी तुम्हारी प्रेरणा का विषय हो शुरुआत में प्रेरणा का विषय जो होता है जैसी जिसके लिए श्रद्धा होती है तुम्हारा श्रद्धेय क्या है तुमको बनना क्या है उसी में दिलोजान से चिंतन करने का सामर्थ्य जगा कोई भी विषय चलेगा इसीलिए उपासना में कितनी विविधता होती है उपासना के विषयों में विविधता होती है हम वो देवता को पूछते हैं और ये इसमें पूछते हैं हम इससे इंस्पायर्ड हैं वो इंस्पायर है तुम तो इससे होना इंस्पायर हो इसमें हमको क्या लेना देना तुम्हारा जीवन है तुम स्वामी अपने जीवन के तुम अपने रथ को कहीं भी हाको उसमें आपको क्या लेने देना हमारी इच्छा यह है कि तुम तो जो भी करो तुम खुश हो धन्य हो कृतार्थ हो और सिंप्लीफाइड तरीके से तुम उस पल को जी पाओ अन्य जीवन गुजर जाता है कि यहां पर दिल है दिमाग कहीं और है अब पहुंचते ही नहीं कहीं पर पता लगता है कि वो गोहू मे महाराज जी गोल चक्कर काट रहे क्योंकि तुमने ये एक चीज सीखी नहीं समझी नहीं तो ये उसके पीछे की लॉजिक है उसका प्रयोजन है तो जब क्या है जब मैं हम लोग एक चीज को जो हमारी प्रेम का विषय है आदर का विषय है स का विषय है जो भी है हमको से कोई लेना देना नहीं हम कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे तुम्हारा तुम अपने आप से सच्चे रहो जहां तुम्हारा दिल है दिमाग है एक चीज को तो जी एक सज्जन बड़े प्रभावित हो गए अपने हिंदू धर्म से बोलते हैं स्वामी जी प्लीज कन्वर्ट मी टू योर रिलीजन बोलते हैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड शुड यू कन्वर्ट तुम जहां पे जिस चीज में भी तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हो तुम उस चीज में समग्रता से समर्पित हो उसको समझो जो भी तुम्हारे भगवान है तुम्हारे लिए आराध्य है तुम्हारे इष्ट देवता है हम तुमको किसी और नाम रूप की तरफ नहीं मोड़ना चाहते हैं, ये हमारे एजेंडा नहीं है तुम्हारा दिमाग दिल जहां है तुम उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाओ तुम इसलिए खोज रहे हो क्योंकि जहां पे तुम्हारा जो है श्रद्धेय है श्रद्धा का आस्पद है उसको समझ नहीं रहे हो ठीक से सो so, सॉरी नाम के लिए बोल रहे हो इष्ट देवता है हमारे भगवान है हमारा सब कुछ है और सच्चाई क्या है तुम उनको जानते ही नहीं हो तुम्हारा पूरा दिल भी नहीं लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं लगता है समाधान इससे नहीं होता है कि हम इस चीज को छोड़ के किसी और का स्मरण करने लगे समाधान उसमें होता है किसी एक चीज को तो हम समग्रता से समझे इसलिए फैकल्टीज का रिफाइनमेंट तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोग प्रेरित होते हैं जब में हम एक विषय को जो हमारी आज सबसे इजी वही होता है कि आज ही आदर का पात्र है वो हमारे लिए जो आदरणीय है प्रिय है हम उसको चुने इसीलिए वस्तुतः किसी दूसरे को नहीं बताना पड़ता है कि इसका वजन करो एक बाहर के जो गाइड्स हैं गुरु हैं वो केवल फैसिलिटेटर हो जाते हैं हमको हमारे श्रद्धेय का परिचय कराने के लिए सहायक हो जाते हैं और ये बता देते हैं कि हमको तुम्हारी प्रकृति देख के ये पता लगता है कि तुम्हारे अंदर जो है बजरंगबली बली हनुमान जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है हाँ हारा बिल्कुल है बोला चलो शुक्र है हमारी जो भी समझ थी वो सही निकली अब तुम इसको पकड़ो अब दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है वो माता जी और वो भी दुर्गा वाली उसके प्रति जो है बड़ा आदर है। हम दुर्गा माता बनना चाहेंगे बड़ा आतंक जेला है जब बचपन से अब तलवार उठाऊंगी और दुर्गा माता बन के सबके गले काट दूंगी ठीक है भैया तुम्हारे लिए वो श्रद्धा का विषय लेकिन तुम्हारी दुर्गा माता के बारे में जो समझ है उसको सब कुछ मत समझना दुर्गा माता बहुत ही दिव्य है अपने चश्मों से नहीं देखो यथार्थ देखने की इच्छा करो उसके लिए खुले मन से देखना पड़ेगा वो अभिमान छोड़ना पड़ेगा कि तुमको जो है दुर्गा माता का बड़ा परिचय हनुमान जी का बड़ा परिचय हम तो हनुमान जी को जानते हैं दूसरा बोलते हैं पूछ रहे हम तो इंसान को पूछा भैया इंसान को पूछ लो किसी को तो पूछो यीशु <laughs> यह नहीं है कि तुम माता जी को पूछते हो या पिताजी को पूछते हो या जो है वह कोई और शक्ति को या कुर्सी को पूछते हो अरे हम तो माता जी माता जी हमको कुबेर बहुत स्मार्ट लगता है वो धन के मालिक हैं <laughs> ठीक है भैया तुम उनको पूछो लेकिन तुमको पता है कुबेर असली में है क्या और कुबेर कुबेर बने कैसे वो कहानी पता तुमको नहीं महाराज जी वो तो नहीं पता लेकिन कुबेर बनना है धनपति <laughs> बनना है अब हम समझते ही नहीं उनको तो तुम कभी कुबेर बनने की चांस ही नहीं रखोगे तो क्योंकि जो बनना चाहते हो कभी समझते ही नहीं हो हम विवेकानंद बनना चाहते क्यों अरे वर्ल्ड पार्लियामेंट पे उन्होंने जाके लेक्चर दिया था अच्छा तो तुमको वर्ल्ड पार्लियामेंट में लेक्चर देने की प्रेरणा ज्यादा है तुम विवेकानंद कभी नहीं बनने वाले क्यों क्योंकि तुम उनको एज इट इज देख ही नहीं रहे हो तो हमारी बुद्धि में समझ सतही होती है हमारे दिल में अनेकों चीजों के पीछे अनुराग भी देखा दाखी में हो जाता है सब सतही चलता रहता है जिसके जीवन में सब चीजें बहुत ही सुपरफिशियली प्रभावित चीजें होती हैं उसमें कुछ शंका थोड़ी होती है कि इसकी कोई भी अपनी समझ ही नहीं है इसलिए ज्ञान के पथ में हमको जो है वो गहराई से विचार की क्षमता गहराई से संवेदना के रहस्य सब जानने के लिए और अंततः अपना रहस्य जान तो शास्त्र बोलते हैं मन नरे दस बीस मन हमारे अलग अलग थोड़ी एक ही मन है भैया उसी मन से बाहर काम करते हैं उसी मन से ध्यान चिंतन करते हैं तो अपने मन को पहले हम अच्छा कर लें ये ऑब्जेक्टिव होता है उपासना में उपासना में कोई रिचुअल नहीं है रिचुअल की इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें अपने दिलो जान को लगाने की इंपॉर्टेंस क्या किसी की पूजा में सेवा में हैं? हम सच्चे प्रेमियों के कर सकते हैं बगैर किसी गणित किसी के प्रति आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। यह थोड़ी है कि हम तुमसे आदर करते हैं क्योंकि तुम ऐसे अच्छे हो ऐसे अच्छे बने रहो जिस दिन अच्छे नहीं हो उस दिन तुमको भगा देंगे सब रिश्ते नाते तोड़ देंगे हमारा प्रेम बड़ा कंडीशनल होता है अगर प्रेम कंडीशनल है तो तुम प्रेम नहीं करना जानते हो तुम प्रेम उन कंडीशन से करते हो न कि उस व्यक्ति से करते हो वस्तु हो सिद्धि हो अनुभूति हो कोई भी चीज तो ये अनेकों फैक्टर्स हम लोगों के मन में ऑपरेट करते रहते हैं और इसीलिए हम लोग अपना पूरा मन लगा नहीं पाते हैं ना दिल लगा पाते हैं ना जान लगा पाते हैं दिलो जान दिलोजान ये दिलो जान किसी का नाम नहीं है भाई जान दिलो जान बोलते वो नहीं है यहां पे दिलो जान मतलब अपने ही मन और से गीता के बारे में अध्याय में भगवान बोलते मन मई एवं मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश अपनी बुद्धि और अपने मन दोनों काम में लगा अब हमको तो यहाँ से चालू करना पड़ता है ठीक है भगवान बुद्धि क्या होती है मन क्या होता है लगाया कैसे जाता है ये हमारे हाथ में होता है कि नहीं होता है कि आप ही के हाथ में होता है आप ही चलाते रहते हो है? हमने सुना है भगवान बगैर आपकी इच्छा से कोई पत्ता भी नहीं हिलता है हमारा मन सतत हिलता रहता है तो आप ही हिलाते हैं क्या क्या हम हिलाते हैं हम तो भगवान का एक जो है नाम भी लेना चाहते हैं तो हमारा मन उस समय चंचल होता है इधर उधर भागता है तो हम मन के स्वामी बुद्धि के स्वामी है कि नहीं है हमको तो ही होते हैं तो बड़ी लंबी यात्रा है इन सिंपल सा काम करने के लिए कि मन को भी लगाओ बुद्धि को भी लगाओ हमको खुद सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन में अपने आप को सीधे ब्रह्म नहीं जाना जाता है क्योंकि सही बात हम जानते ही नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन में आज हम कहा खड़े हुए हैं वो जानते हैं आज हमारा मन ज्ञान से युक्त है आज हमारे मन में अस्पष्टता है मोह है धारणा है हमारे मन के अंदर अनेकों चीजों के प्रति अनुराग है प्रेम है डिपेंडेंस है अटैचमेंट है अवर्जन है दिस इज वॉट आई है तो सेल्फ yeah. रियलाइजेशन में क्या होना चाहिए हम जो आज हैं उसको आत्मा कहते हैं उसको सेल्फ कहते हैं होना चाहिए उसको सेल्फ नहीं कहते हैं तो सपना है तो जब हम एक एजेंडा लेते हैं मन और बुद्धि को लगाने का तो अपने आप से निपटना पड़ता है फिर दिखाई पड़ता है कि न मन हमारे हाथ में न बुद्धि हमारे हाथ में पहले तो हमको सेल्फ एम्पावरमेंट करना पड़ता है कि कम से कम हम मनीष बन जाए मन के स्वामी बन जाए हे मन करें बोलता नहीं इरादा कुछ और है। <laughs> खाएं नहीं पिए सुनो गाना सुनो पहले देखो कैसे कैसी प्रेरणाएं होती है एक कितनी फंडामेंटल पराधीनता असमर्थता दिखाई पड़ती है कि हम किसी पल में हम जी भी नहीं पाते इन रियलाइजेशन से प्रेरित हमको जो है एक एजेंडा प्राप्त होता है कि इससे पहले हम कोई बड़े बडे चीजें प्राप्त कर लें हमारी फैकल्टीज रिफाइन हो जाए तो ये जो है जब के पीछे का एजेंडा होता है ऑब्जेक्टिव होता है और यही उसका स्वरूप होता इसके लिए जो पैकेज बनाया है उसमें हम लोगों को कहा जाता है कि क्योंकि तुम लोग यहां पे जो है एक धर्म से जुड़े हो तो संभवतः जो कॉमन चीज है ईश्वर के अस्तित्व की बात उसमें किसी को डाउट नहीं है अगर डाउटिंग वाले लोग हैं उनके लिए दूसरा पैकेज है ऐसी बात नहीं है लेकिन यहां पर हम लोग बड़े आसानी से चालू कर सकते हैं कि एक परमात्मा है विश्वास आदर वंदन करते हैं नमन करते हैं प्रणाम करते हैं पता होता नहीं है शुद्ध है ईश्वर शुरुआत में किसी के लिए ज्ञात नहीं होते हैं दर्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन उनके अस्तित्व में कोई डाउट नहीं उसके भी पीछे लॉजिक है हमारे अंदर बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता है बगैर सृष्टा के कोई सृष्टि नहीं होती है बगैर संचालक के कोई संचालन नहीं होता है बगैर व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था नहीं होती है इसीलिए ये ही पर्याप्त है प्रमाण कि यहाँ पे एक ईश्वरीय सत्ता हाईली इंटेलिजेंट हाईली कंपैशनेट वेरी very पावरफुल ये लॉजिकल डिडक्शन है कि ऐसे शुरू होनी चाहिए नहीं तो कैसे दुनिया इतनी नहीं अद तो दुनिया कैसे बनती बनना एक चीज संचालित ही नहीं होती बहुत सारी चीजें बना के रख जाते हैं उसके उपरांत सब बाल झड़ते हैं चलाए कैसे अब? देखो भगवान को दुनिया का कोई मालिक है उसने बना भी दी ऐसी चीज कि हर चीज एक कलाकारी है और चला कैसे रहे अद्भुत तो तरीके से इंसान तो हर तिगड़म कर रहा है उसको व्यवस्था को खराब करने के लिए इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं पॉल्यूशन कर रहे हैं पेड़ काट रहे हैं सब चीज़ें तो भी चल तो भी समय से बरसात आ जाती है समय से जो है मौसम का चक्र चलता है क्या तो बुद्ध भगवान है हमारे लिए वही ईश्वर है जो दुनिया के मालिक हैं, चलाने वाले बनाने वाले तो ईश्वर के अस्तित्व से हम लोग यहां पर अपनी एक साधना चालू करते हैं हमारे लिए ईश्वर ही एक श्रद्धेय बन जाते हैं और उनको निमित्त बना के हम थोड़ी देर बहुत लंबा समय सदैव करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है लेकिन एक मिनिमम टाइम हम अपने ही आपको समझने के लिए टेस्ट करने के लिए पूरी बुद्धि पूरी भावना पूरी अवेयरनेस पूरी थोड़ी देर जब मैं अवेयरनेस होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटेंस अवेयरनेस डीप अवेयर जब का ऑब्जेक्टिव केवल यह नहीं है कि एक चीज के हम कॉन्शियस हैं बस उसी की वृत्ति बनाए रखें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अच्छी बात है यह स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन यह स्टार्टिंग पॉइंट है यह ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम जो है सपोज शिव जी का स्मरण कर रहे हैं हमारे लिए शिव जगदीश्वर है दुनिया के मालिक है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऑमनी पोर्टेंट ऑमनी प्रेजेंट एक ऐसी दिव्य सत्ता है हमारे लिए वस्तुतः उनका कोई रूप नहीं है कोई नाम नहीं है लेकिन हम उनको अपने लिए कोई नाम और रूप भी दे रहे हैं कि हम ग्रहण कर पाए हम कॉन्शियस हो पाए ऐसे शिवजी में हम एक एक करके अपनी सब फैकल्टीज को इन डेप्थ लगाने की एक्सरसाइज करते हैं पहले तो टोटल अटेंशन टोटल है टेंशन फिर टोटल जो है वो भावना पूरी एनर्जी के साथ उसी तरह ध्यान और उसके उपरांत गहराई से समझने की विनम्र चेष्टा तो जब में क्या हुआ कि हम लोग शुरुआत में एक चीज की तरफ ध्यान मोड़ते हैं उसके बाद जितनी फैकल्टीज है उनको हम लगाते हैं आज हमारी फैकल्टी सुपरफिशियल है इनडेप्थ नहीं है हम जानते हैं कोई बात नहीं लेकिन तो अभी थोड़ी देर जैसे हैं, वहीं से तो चालू करना है हमको तो हमने उसमें अपने मन को बुद्धि को एनर्जी को फोकस को टेंशन को सब, सब लगाया लेकिन उसके बाद असली एक्सरसाइज चालू होती है हर फैकल्टी को और इंटेंस और इनडेप्थ बनाने का ये एजेंडा है किसी को हमने प्यार करा है जीवन में कई बार थोड़ा करा है कई बार ज्यादा करा है कई बार इतना करा है कि हम अपनी सुतभुध भूल गए इतना सबको नहीं करते बाकी प्यार तो करते हैं और बोलते भी हैं आई लव यू आई लव यू लेकिन हम जानते हैं कि कई मोमेंट्स में हम कितना इंटेंसली भावना रखते हैं इंटेंसिटी लेवल होते हैं समझ भी ऐसी होती है किसी चीज का हम जनरल नॉलेज रखते हैं किसी चीज का इनडेप्थ नॉलेज रखते हैं, हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं स्पेशलिस्ट लोग भी बड़ी विनम्रता से रिसर्च करते रहते हैं क्योंकि यह एहसास है कि अभी ठीक से जानते नहीं हैं। हर रिसर्च इस चीज का जो है वह कन्फेशन होता है कि हम इस चीज को भी ठीक से जानते नहीं है अभी बहुत जानना शेष है बुद्धि तो लगा रहे हैं लेकिन बुद्धि भी अभी हमको कह रही है इसे लगाने की गुंजाइश है इसलिए बुद्धि और लगती रहती है और चिंतन करते हैं और सोचते हैं तो भले मन हो जाए भले बुद्धि हो जाए उन दोनों को एक साथ लगाना ये तो एक एजेंडा है प्रारंभिक एजेंडा है तुम तो जैसे हो अपने आप हाँ को स्वीकार करो और अपने मन बुद्धि को एक चीज में लगाओ उसके बाद उस चीज के बारे में शनई शनईप जब कोई व्यक्ति अपने मन और बुद्धि दोनों को बहुत अच्छी तरीके से लगाने का सामर्थ्य रखता है उसको अपने शास्त्र बोलते हैं कि वो योगी है योगी नहा कर्म करवंती संगम तत्वा को हमको कहीं पहुंचना नहीं है हम तो उस पथ पे चल रहे हैं जहां पे अपने आप को पहुंचा हुआ समझा जाता है हम उधर जाना चाहते हैं हमको कहीं नहीं पहुंचना है यह परिवर्तनशील दुनिया जब तक हम वहां पहुंचते हैं ना हम भी बदल जाते हैं वो भी बदल जाते हैं <laughs> क्या मूर्खता कर रहे हैं हमको जो है वह काशी पहुंचना है क्या है काशी में अरे काशी काशी तो काशी हाँ ठीक है बताऊंगा क्या काशी अरे काशी में एक विश्वनाथ जी का मंदिर है और वहां पे काशी की गलिया हाँ, क्या गलिया है <laughs> अब हमारे मन में कोई ना कोई पिक्चर है काशी की एक मोदी आ गया गलिया ही खत्म कर डाली वहां पे शिव जी का जो मंदिर था वो भी पूरा साफ सुथरा हो गया वहां निके पिक्चर का हमारे मन के अंदर कल्पना वाला मंदिर भी खत्म काशी भी खत्म पहुंचो काशी अब तुम अपनी काशी में नहीं पहुंचोगे अब क्योंकि वो भी बदल जाती है और तुम भी बदल जाते हो तो कहा पहुंचोगे को फिक्र रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं पहुंचना है कल्पना से प्रेरित हो इसीलिए बुद्धिमान आदमी कहीं पहुंचने का विचार नहीं करता है बुद्धिमान आदमी इस वाक्य के प्रति श्रद्धा रखता है कि हम तो पहुंचे हुए हैं और हम अभिमान नहीं करना चाहते हैं, अभिमान में दूसरों से तुलना होती है अध्यात्मिकता के अंदर उपराम होता है कहीं पहुंचने का आशय होता है कि हमारे मन में कहीं पर भी पहुंचने का विचार भी न रहे इतने तृप्त तो हो जाए संतुष्ट हो जाए धन्य हो जाए काल रुक जाए भूत भविष्य खत्म हो जाए वर्तमान ही एकमात्र सत्य बन जाए वर्तमान को हम जी पाए इसके लिए हमको केवल अपनी फैकल्टीज को लगाना ही नहीं एक एक फैकल्टीज में इनडेप्थ सामर्थ्य क्रिएट करने की कोशिशें करनी चाहिए अरे ये लंबी यात्रा है तो ये जो है यहां पे ऑब्जेक्टिव होता है इस चीज के लिए इस थ्योरी के बाद ये थ्योरी है जब के पीछे की थ्योरी है इसके बाद हम लोग जो है एक संकल्प लेके एक निश्चय करके कि चलें ये एक्सरसाइज करेंगे ये साधना करेंगे साधना में हमको कुछ साधना होता है कुछ अचीव करना पड़ता है कुछ एक्चुअलाइज करना पड़ता है तो ये हमने अपने लिए एक गोल रखा कि हम प्रत्येक पल को इंटीग्रेटेड रूप से गहराई से हम उसको जीना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं उसको अनुभव करना चाहते हैं ऐसे मन से जिस समय हम लोग अध्यात्म के रहस्य जानते हैं तो वो सब अपना अर्थ अनफोल्ड कर देते हैं। अगर हमारी फैकल्टीज बड़ी सुपरफिशियल या फ्रैगमेंटेड होती हैं, बड़ी बिखरी बिखरी होती हैं, तो फिर सुन के भी नहीं सुना जाता है देख के भी नहीं देखा जाता है एक कवि जिस समय जो है वो कोई सूर्योदय या हमारे कालिदास बादल का वर्णन करते हैं और पूरा मेघदूत लिख देते हैं हम भी बादल देखते हैं हमको जो है कोई साहित्य नहीं दिखाई पड़ता है कोई सूर्य देवता देख के उसके अंदर पूरे ग्रंथ लिख देते हैं इतनी गहराई देखते हैं हमको तो दिखाई पड़ता है कि हाँ गर्मी ज्यादा है आज तो बड़ी सर्दी है भाई सूर्य देवता ने आज दर्शन नहीं दिया सूर्य देवता जहां दिखते हैं आपको सूर्य नमः कृपा बना रखना आपकी किरणें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। अरे यार कितनी तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाई है अभी तक तुम कृपा वाले नहीं हुए क्या नहीं नहीं अभी और गुंजाइश है महाराजी और कृपा बरसाओ हमको अपनी दीनते ही याद आती रहती तो हम सूर्य देवता को देखते हैं क्या हम जीवन में आज देखने का समझने का सामर्थ्य नहीं रखते इसीलिए कोई हमारे ऊपर कृपा भी करे आके कोई ज्ञान भी दे दे आके बोले हा ना एक सज्जन थे उनको जो भी ग्रंथ पढ़ा वो बोलते अच्छा स्वामी जी नेक्स्ट वाला ग्रंथ कौन सा है लो हमने जो सुनाया ना उसके बाद नेक्स्ट होना नहीं चाहिए था हमको ये उम्मीद थी <laughs> और तुम्हारे दिमाग में वो बातें क्योंकि समझ में नहीं आई है हम समझ गए हम समझ गए कि तुम कितना समझे हो क्योंकि तुम्हारे मन में यह प्रश्न अभी कहीं और पहुंचने का बाकी है कोई बात नहीं हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे शायद कोशिशों में ही कोई कमी रह गई होगी हमारे समझाने में कमी रह गई होगी फिर हम प्रयास करेंगे तो ये जो है कोई भी शिक्षक लोग भी जानता है शिक्ष और शिक्षार्थी भी जानते हैं कि पूरी कहानी है हमारे मन को गहराई से लगाने की है बुद्धि को गहराई से लगाने की तो संभव होता है इस पूरे बैकग्राउंड से हम लोगों को जब की महिमा जब का स्वरूप जबकि आवश्यकता और जब का क्या नेचर होता है वो शायद समझ में आया अब इसके उपरांत तो हम जो है एक मंत्र लेते हैं कोई भी एक मंत्र जो है इसे निश्चित कर लेना पड़ता है अब इतना पर्याप्त नहीं है कि हमको जो है ना वो राम जी और कृष्ण जी बहुत ही अच्छे लगते हैं उसने भैया है एक नाम ले लो कृष्ण जी का तुमको पता है उनके हजार नाम है हा? सुना विष्णु सहस्र नाम नाम की चीज एक होती है? तुम एक चीज मन लगाओगे तुम्हारा मन दूसरे नाम को याद करेगा उस समय फिर तीसरे नाम को याद करेगा इस तरीके से हमारे फोकस हमारी अटेंशन में ही ये सब बाधा हुए इसीलिए एक नाम पकड़ो एक आराध्य श्रद्धेय पकड़ो वो एक पकड़ने में हमको दूसरे के प्रति कोई उपेक्षा नहीं है जैसे हम स्वतंत्र हैं एक नाम पकड़ने में तुम स्वतंत्र हो दूसरा नाम पकड़ने में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सा नाम पकड़े हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम जिसको भी पकड़े हो उसको प्लीज गहराई से समझो तब तक समझो जहां पे जब तक खंड जब तक भेद जब तक भिन्नता खत्म तो ना हो जाए क्या अपने भगवान को भी इतनी गहराई से कभी जाना है तुमने कि सब भेद ही खत्म हो गए तुम्हारे भगवान तुम्हारी आत्मा बन गए उस आत्मा बन गए जो है तुम जानते नहीं हो तुम केवल उनका रूप देख रहे हो रंग देख रहे हो भगवान स्मार्ट हम तो हैं स्मार्ट मगर तुम हमारे अंदर कुछ और भी तो देखो और तुम्हारी स्मार्टनेस की परिभाषा क्या है नीला अम्बुज श्यामल कोमलांगम आपका नील जो है कमल की तरह तरीके आवटी ठीक है हमको पता है आगे क्या आने वाला है कपड़े आपके पीताम्बरी बड़े अच्छे लग रहे हैं और आपका नेकलेस बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके कुंडल हैं बाल वाओ क्या कर ली कर ली है तुम्हें तो नहीं देख पा रहे हो ना तुम हमको कब देखोगे भगवान यही श्लोक याद करा था हमने यही सुना था हमने आपके बारे में हाँ ये भी हम हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है देखो तो जरा निर्भिमानता से जिज्ञासा से तो इन सब चीजों से यही बात सुनिश्चित होती है कि हमारी बुद्धि और हमारे मन दोनों में बहुत विनम्रता से समझो कि गहराई की गुंजाइश है जो गहराई में जाना चाहता है वो ही साधक है तो इसलिए एक नाम ले लेते हैं हम एक ही नाम लो बाकी सब नाम भी अच्छे हैं लेकिन हमारे लिए तो एक ही लेना पड़ेगा और उस एक नाम को पहले हम थोड़ी देर का एक निश्चय करते हैं एक माला जो है वो उस चीज का सूचक होती है कि हमने अपना एक समय एक एजेंडा सुनिश्चित कर लिया है कि 108 बार कम से कम हमारा अटेंशन उनमें बना रहेगा इधर उधर मनादत्य की वजह से जाएगा कोई बात नहीं शनि शनि पर बुद्धिया ध्रुति साधना का मतलब यह है कि आज सिद्ध नहीं है इसीलिए अगर शुरुआत में मन जाए तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ये यथार्थ की स्वीकृति है ये वर्तमान में ऐसी स्थिति है इसी को तो हम और इंप्रूव इसी को और इनडेप्थ बनाना चाहते हैं तो एक चीज में हम थोड़ी देर अटेंशन लगाते हैं। शुरुआत में बड़े बहाव से लगाते हैं। भगवान का नाम है फिर जो भी भगवान के बारे में समझ है उसको हम सामने लाते हैं और हमारे दिल से भी दिमाग से भी अटेंशन से भी प्राण से भी शरीर भी इन्वॉल्व है इस पूरे कार्य में बाकी हर चीज के लिए सब रुक गया है मूर्ति की तरह शरीर बैठा हुआ है कोई दूसरी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है उस समय कहीं पर जो है ना पीठ में कुजली होती है तो वे हम कुछलाते भी नहीं बोलते नहीं डिस्ट्रैक्शन है और कई बार मक्खी आके उसी समय नाक पे बैठती है और तुम बैठ लो तुम्हारे रफाल के लिए ये एयर बन जाए कोई हर्जा नहीं है लेकिन हम इस समय उठेंगे नहीं हिलेंगे नहीं ऐसे धीमे धीमे अपने अंदर दृढ़ निश्चय करके हमारे शरीर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं पता नहीं ये मक्खियों को मच्छरों को सिद्धि है कि उसी समय आके बैठती है कहां से आ जाती है पता नहीं ये शायद हमारी परीक्षा लेने आते हैं कि देखें कितना दृढ़ निश्चय तो यहां पर युद्ध चलता है बाहर के विक्षेप और हमारा निश्चय बिल्कुल नहीं होगा और धीमे धीमे अभ्यास हो जाता है शुरुआत में कोई भी एक आवाज आ जाए डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस उसके उपरांत एक समय आता है कि ठीक है आवाज है तो है हमको फर्क नहीं पड़ता है हमारे अपने चिंतन के लिए तो नहीं पड़ता है हाँ कहीं पे टीचिंग हो पढ़ाना हो रिकॉर्डिंग हो तो फर्क जरूर पड़ता है अन्यथा था यहां पर कुछ भी हो ये हमको सिद्धि उत्पन्न करनी है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो हमारा टेंशन फोकस अच्छा हो तो एक नाम को एक मंत्र के ये अवेयरनेस को हम निमित्त बना के ये चेक करते हैं कि हमारा टेंशन कितना अच्छा है हमारी उसके प्रति ईश्वर का नाम है हमारे भगवान है जिन्होंने हमको बनाया है जो हमको ये पल जीने के लिए दे रहे हैं हम उनके प्रति कितनी भावना से स्मरण कर रहे हैं और वो ही सत्य है बाकी सब सपने की तरह से खत्म हो जाए अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके न किसी अन्य चीज का स्मरण न भावना न विक्षेप इस तरीके से अपने ही अंदर ऐसे अटेंशन को जो हम लगाते हैं थोड़ी देर के एक्सरसाइज सतत करने की चिंता नहीं है ये तो जैसे उस तरह पहना करता है ना हमारा नहीं चाल फिर चालू तो यह हम उस तरह पहना कर रहे हैं फिर लगाएंगे उसको फिर हमको आशीर्वाद कोई ज्ञान का भी मिलेगा कोई ग्रंथों की दृष्टि प्राप्त होगी सब मनुष्यों का हमको अमृत मिलेगा सब मिलेगा लेकिन उस तरह तो तैयार है ना तो ये मात्र उस चीज का ऑब्जेक्टिव है इसीलिए ये हमारी जो जप है ये दूसरी साधना के अध्ययन की उपेक्षा नहीं करती है ये उनका आदर बनाए रखती है और फिर हमारे अंदर सामर्थ मात्र अच्छी तरह से रिफाइन करा जाता है तो इस तरीके से ये यहां पर जबकि साधना होती है तो जब क्या है क्यों है और कैसे है ये हम तीन प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और संभवतः दो प्रश्न का उत्तर दे दिया है तीसरे प्रश्न का कैसे है ये सिंपल सी बात रह गई अब एकांत में बैठो जिस समय तुम अच्छी नींद ले चुके हो और बैठ के सोने की चांसेस कम है क्योंकि तो आज तक ऐसे हुआ जब भी आंखें बंद करी है तो हमारा मन भी सोचता है शरीर भी सोचता है अच्छा हमारे स्वामी सोना चाहते हैं चलो ठीक है ऑपरेट <laughs> और हमारे जहां पे आग वाग बंद हुई कुछ लोगों को ऐसी कृपा होती है बंद करी के पाठ से सोए उस आदत का यहां आशीर्वाद मिलता है कि जहां आँख बंद करी तो जब पो तो गया हमारा मन जो है कॉपरेट करते हुए सो गए तो क्योंकि ऐसी चांसेस काफी हाई होती हैं इसलिए हम लोगों को जब के लिए सजेस्ट करा जाता है कि बेटा ऐसे समय जब करना जब तुम सो चुके हो अब क्या सो गए अब तो सो ही चुके हो ना हमको जगना है सोना नहीं मन शांत करके और जगना वो जागृति हमारे लिए एक्साइटिंग है इसीलिए आंख बंद करके भी जगते हैं हम इसीलिए जब का समय होता है कि जब सवेरे हम उड़ गए नींद ले ली थोड़ा फ्रेश हो गए शरीर वरीर भी जो है वो रिलीव हो गया स्वच्छ हो गया और कोई नशेड़ी लोग होते हैं चाय वाले चाय वाले लोग सब नशेड़ी होते हैं बगैर चाय के जो है ना वो पोटी जा पाते हैं ना वो झक पाते हैं ना सोच पाते तो चाय बना लो ठीक है चाय पी लो नहीं चाय नहीं पीते हमको तो स्ट्रॉन्ग चाहिए केक कॉफी वाली चाहिए, चाहिए कॉफी पी लो कोई चिंता नहीं है तुम अपने शरीर को स्वच्छ करो रिली करो रिलैक्स करो और सोने के चांस न रखो दैट इज दईडियल टाइम फॉर चंप मनुष्य पर रामचंद्र की जय <laughs> ऐसे समय जो है एकांत में बैठो जहां पे कोई सफाई की गाड़ी भी नहीं जा रही जहां पे बाहर से आवाजें नहीं आ रही हो बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा हो अरे नहीं हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं आवाजें आती रहती हैं तो जरा जल्दी उठ जाओ जब सब सो रहे हो तब उठ जाओ थोड़ी बुद्धि बुद्धिमत्ता लगाओ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ ऐसी कौन सी माता पूरी कर रहे हो कि अपनी बदकिस्मती की थोड़ा से जल्दी उठ जाओ तो सभी सो रहे होंगे कितने घर के अंदर लोग होंगे एक एक कमरे में रह रहा होगा बंदा तो भी उसका ऐसा परम एकांत मिलता है सब सो रहे केवल खुराटे की आवाज आ रही होगी जो हम झेल देंगे तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमको ऐसा जगह ऐसा समय चुनना पड़ता है जहां पे बाहर से लीस्ट डिस्ट्रैक्शन कुछ लोग जो है वहां कोई अपना पूजा का कमरा बनाया हुआ है ध्यान कक्ष बनाया हुआ है कोई जरूरी नहीं है ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत शुद्ध सुंदर स्थान हो इंस्पायरिंग हो थोड़ी बाहर से डिस्ट्रैक्शन ना है. ऐसी जगह जो है ऐसे समय ऐसी जगह बैठ के शरीर को जो है वह एक ध्यान के आसन में बैठने की सिद्धि करो कुर्सी पे बैठना वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा पॉस्चर नहीं माना जाता है जमीन पे बैठना पालती मार के बैठना पीठ बिल्कुल सीधी करना गला और सिर एक लाइन में करके बैठना रीड़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही जो है वो झुका हुआ होगा तो स्वस्थ चीज नहीं होती वह एनर्जी फ्लो हमारे ब्रेन में भी अच्छा नहीं होता है इसीलिए ये एक एक चीज की सिद्धि करनी पड़ती सब चीजों में टाइम लगता है ऐसे सवेरे उठ के दृढ़ संकल्प से बैठने में भी थोड़ा समय लग जाता है आदत ही नहीं है और उस टाइम अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर मूर्ति वत करके बैठो थोड़े दिन में इसी में अभ्यास लगता है कि बिल्कुल हिलेंगे नहीं हम सिर बैठे रहें आदत वशांत हमको जो है कहीं पर कुछ डिस्कंफर्ट भी हो सकता है खुजली हो सकती है झेलो तपस्वी की तरीके से सिद्धि उत्पन्न करो एक तरफ से तुम्हारा संकल्प और एक दूसरी तरफ से तुम्हारी आदतें इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तुम्हारा संकल्प विजयी हो सुनिश्चित करना पड़ेगा हम बिल्कुल स्थिरता से शांति से बैठे रहे शुरुआत में कुछ भी चिंतन करो चलेगा क्योंकि एजेंडा इस समय शरीर को स्थिरता से मूर्तिवत बैठाने में होता है हम जब आश्रम गए थे तो हमको बैठने की जो जमीन में आदत ही नहीं थी घरों में ये सब तरीके नहीं थे हमारे स्कूल कॉलेज और घर में जहां पे हो तो सोफा है पड़ा हुआ है कुर्सी पड़ी हुई है जहां बैठना है तो कुर्सी चाहिए तो इसीलिए हम वहां पे पढ़ाई जब करते थे तो बड़ा बेचैनी होती थी दर्द होने लगता था पैर में हम गुरुजी के पास गए बोला आप तो बड़े करुणा निदान हैं आप आनंद के धाम है आपसे एक प्रार्थना है इतना बढ़िया हाँ ज्ञान दे रहे हैं इतना भोजन पानी और सब किताबें भी आप दे देते हैं हमको पेन भी देते हैं कॉपी भी देते हैं सब देते हैं महाराज जी एक कुर्सी भी दे दो <laughs> <laughs> उन्होंने नहीं दी बोला नहीं बेटा कोशिश करते रहो थोड़े दिन उन्होंने हमको एक्सरसाइज बताई कि तुमको कैसे जो है अपने बॉडी को तैयार करना चाहिए लेकिन कुर्सी नहीं दी उन्होंने और उनकी ही कृपा थी दी, कि धीमे में बैठने लगे शरीर को आदत पड़ जाती है तो जब मैं पहले हम शरीर को स्थिरता से बैठाना सीखते मूर्ति वाले उसके उपरांत थोड़े से प्राण के अभ्यास होते हैं गहराई से डीप ब्रीदिंग हमको बड़ी एनर्जी प्रदान करती है हम लोग डिस्कवर करते हैं कि हम लोग जो है वह पूरी लंग कैपेसिटी यूज ही नहीं करते हमको जितना भगवान ने लंग्स का साइज दिया है ना वो टोटल यूज ही नहीं करते एक मिनट में तो कुछ चेक करो कितनी बार सांस लेते छोड़ते हो हमने देखा करीब बीस बार हम तो लेते छोड़ते दिन में थोड़ा छोड़ा दौड़ लिया थोड़ा छोड़ा दौड़ लिया और जो फुल लंग कैपेसिटी यूज करते हैं वो एक मिनट में चार पांच बार ही सांस लेते छोड़ते हैं एक्जेल क्योंकि तो इतना अच्छी तरह से फुल कर लेते हैं कि थोड़ी देर देर हल्दी दे उनको लेना नहीं पड़ता है और फिर एक बार अच्छी तरीके से एक्जेल कर देते हैं तो सब इम्प्योर हवा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब अच्छी तरह निकल जाती है और फुल निकल जाती है ये तो हमारे अंदर फुल निकलती भी नहीं और शरीर के अंदर ये टॉक्सिक एयर बनी रहती है इसीलिए टॉक्सिसिटी बहुत प्रकार की होने लगती है और जहां पे फुल शुद्ध हवा लो तो फिर बड़ी एनर्जी हो जाती तो ये दूसरा एजेंडा होता है डीप ब्रीदिंग करो बहुत गहरा इसे करो और जो है अपना गोल्स बनाओ इस समय जो यथार्थ है ऑब्जर्व करो इस समय थोड़ी थोड़ी सांस लेते छोड़ते हैं बड़ी एफर्टलेसली चलता रहता है हम कॉन्शियस इस चीज के और इस चीज का अभ्यास करें कि एक जो है वह मिनट में हम फुल इनहेल और एक्सल करने का सामर्थ रखें ये एक बेसिक हेल्दी शरीर का लक्षण हुए और हम लोग ये देखे हैं कि जब हम बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश एयर लेते हैं तो हमारा मन भी कितना स्थिर रहता है सांस की चंचलता और ज्यादा द्रुत गति जल्दी जल्दी होना ये मन की भी चंचलता से रिलेटेड होता है तो हम लोग जो है ये अपना एक दूसरा एजेंडा सिद्ध करते हैं और उसके उपरांत जहां पर जो है वो हमने अपने सासों को विस्थिर करा फिर हमारी ही पर्सनैलिटी का एक भावनात्मक पहलू होता है हम किसी के प्रति आदर रखते हैं प्रेम रखते हैं स्नेह रखते हैं भावना रखते हैं उस धरातल पे हम देखें कि हम ईश्वर के बारे में भी अनुराग रखते हैं। तो तुम अपनी भावनाओं को सुंदर बनाओ सच्चे भाव से भगवान का धन्यवाद करना दिल से जो जो ईश्वर की कृपा है राइट फ्रॉम बींग ब्लेस्ड विद अूमन बॉडी इंसान हम बने हमको जो है चलता फिरता खाता पीता जीवन है हमारे रिश्ते हैं नाते हैं दुनिया इतनी सुंदर है किसने दी है क्या हम डिजर्व करते इतनी सुंदर दुनिया हो वी फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी जो है वो मिल के हमको मिल जाता है सब हम कब तक अंधे बने रहेंगे कि इन चीजों के बारे में सोचेंगे भी नहीं यहां कोई देने वाला है और हमारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है तो मन जो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए ऐसी ईश्वरीय सत्ता के अवेयरनेस और उनके प्रति प्रोफाउंड ग्रैटिट्यूड। हृदय जब धन्यता से भर जाए केवल प्रेम ही नहीं पर प्रेम हमारे अंदर उनके प्रति हो जाए। हम जानते हैं कि प्रेम किसको बोलते हैं वो प्रेम भी हमारे अंदर हो लेकिन उससे भी कहीं अत्यधिक हो ऐसे प्रेम से ईश्वर की अवेयरनेस ये हमारा अगला पड़ाव होता है ईश्वर के बारे में फिर हमारे अंदर चिंतन होता है भगवान कैसे होंगे कैसे कहां होंगे क्या सामर्थ्य होगा दुनिया भर के प्रश्न होते हैं उन्हीं ईश्वर के बारे में उनको ही निमित्त तो बना के यहां पे आत्मज्ञान आत्मज्ञान इस समय सब विक्षेप है सब गलत चीज है अभी एक चीज को समझे नहीं और दूसरी चीज में जंप करोगे कुछ नहीं मिलेगा तुमको हमारा एजेंडा है केवल एक चीज में हम पहले टोटली फोकस कर पाए दिल को लगा पाए बुद्धि को लगा पाए तब तो हम आत्मा ज्ञान के महल में प्रद प्रवेश करने के पात्र होते हैं तो ईश्वर को निमित्त बना के तत्पद का चिंतन करना चाहिए तत् तो महावाक्य में इसीलिए इसीलिए तो शब्द किसके लिए ईश्वर के लिए ईश्वर का भजन करो चिंतन करो स्मरण करो इस समय जब में ईश्वर के चिंतन का समय भगवान कौन होंगे क्या होंगे कैसे होंगे जो भी है, है तो बहुत ही क्या करुणा निधान है एंड व्हाट अ क्रिएटर क्या ज्ञान होगा यहां तो हम लोगों ने एटम वेटम ढूंढ लिया तो बहुत ही हुर्रे हुर्रे कर रहे हैं इन्होंने तो एटम बना के पहले रख दिया सदियों पहले हम डिस्कवरी में ही जो है वो हवाबाज हो गए हम ये सोचते नहीं है बनाया किसने ये वो ही हमारे भागवत ईश्वर उन्हीं को कह रहे हैं तो उनका ज्ञान है उनकी शक्ति है सामर्थ्य है वो जीवित है वो चेतन है वो लिविंग चीज है जैसे हम भी एक लिविंग एंटिटी है लिविंग इंडिविजुअल है वैसे वो एक लिविंग क्रिएटर है कॉन्शियस इसीलिए उनको सचित आनंद कहते हैं वो है वो है वो है इसीलिए सत्य वो कॉन्शियस एंटिटी है इसीलिए चित, और प्रेम से मस्ती में जीते इसीलिए आनंद वो ही हमारे भगवान है उनका ही हमको आशीर्वाद मिल रहा है बरस रहा है हमारे जीवन के रूप में हमारे जीवन की खुशियों के रूप में तो इस तरीके से अपनी बुद्धि को लगाते हैं आदर सत्कार भाव से अपने दिल को लगाते हैं तो ये देखो एक पूरा पैकेज हो गया और फिर धीमे धीमे क्या होता है भगवान बोलते हैं कि जहां मन को और जहां बुद्धि को दोनों चीजों को एक में लगा के तुमने कभी अनुभव करा क्या होता है जिसके प्रति बहुत आदर भाव है और जिसके बारे में गहराई से चिंतन हो रहा है तुमने वो स्टेट ऑफ माइंड अनुभव करा है बड़े बिरले हैं जिन्होंने अनुभव करा उस समय हमारा अंतकरण का सामर्थ्य दस गुना पड़ जाता है इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु खोलने की प्रक्रिया होती है इंट्यूटिव फैकल्टीज हमारे अंदर जगने लगती है हम ऐसी चीजें समझने लगते हैं देखने लगते हैं जो आज तक समझ नहीं पा रहे अंतकरण के सामर्थ्य को जगाने की साधना होती है और ये यहां पे आवश्यक है कि कोई लाभ का कोई फायदे का स्मरण नहीं करना ऐसे अंतकरण से ब्लेस्ट हो जाना ही फायदा है कहीं पहुंचना नहीं हमको कहीं जाना नहीं है किसी फायदे के चक्कर में हम अपना सबसे बड़ा नुकसान करते रहते हैं आज ही एक छोटे बच्चे का हम प्रसंग देख रहे थे कि किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको हम लोगों से बात बात करने में क्या फायदा होता है हु? तो बोलते हैं कि बेटा अगर हमको फायदा हो रहा होता ना तो हम बात ही नहीं करते तुमसे हम फायदे से प्रेरित होके नहीं जीते हैं फायदे से प्रेरित होके जीने वाले गणित रखते हैं फायदे से प्रेरित होके जीने वाले लोग कहीं पहुंचने से ही खुश होते हैं फायदे से प्रेरित होके जीने वाले लोग वर्तमान में नाखुश होते हैं दीन होते हैं अपूर्ण होते हैं फायदे से प्रेरित होके जीने वाले लोग प्रेम से जीना नहीं सीखते हैं किसको प्रेम से जीना बोलते हैं उनको पता ही नहीं है। उनकी खुशियां सदैव बियड दी हो रही क्षितिजी के पार ही खुशियां होती हैं। ऐसे लोगों को कभी आनंद नहीं मिलेगा पहली बात तो क्षित के पार कोई पहुंचता नहीं है जहां पर ही पहुंचो क्षितिज उसे दूर ही रहता है होराइज़न सदैव दूर रहता है कभी समुद्र में गए हो होराइज़न दिखाई पड़ता है हम चलते चले जाते हो रेजन भी चलता चला जाता है कहीं नहीं पहुंचते इसीलिए हमारा जीवन सदैव संतुष्टि में रहता है इसीलिए हमको कहीं नहीं पहुंचना है हमको कोई लाभ नहीं चाहिए हमारी कोई गणित नहीं है हम इसी वर्तमान के क्षण में समग्रता से जीना है बस यही हमारी साधना है तो इस तरीके से ये जो जप की साधना है और उसके उपरांत जो हमारा एक संकल्प एक अनुष्ठान पूरा हो गया थोड़ी देर के लिए तृप्ति से शांति से बिल्कुल शांत होकर बैठे हो जो आनंद हमको मिलेगा ना बस वो स्वाभाविक बन जाए वो नेचुरल हो जाए हमारे लिए जो कुछ हमने अपनी फैकल्टीज को इंटीग्रेट करा है और इंडेप्थ करा है वही हम हो जाए वही हम हमारी अब अस्मिता हो जाए आइडेंटिटी हो जाए तो इस एजेंडा से हम डेली जब की साधना करें तो ये जब की बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है जितना आवश्यक होता है कि हमको कोई गुरु मिले और हमको ज्ञान मिले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे लोग जीवन में मिले लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमको जब भगवान दर्शन भी दे दें उस समय हम मिनिमम भगवान को देख पाए क्योंकि आज तक जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको देखते नहीं है कुछ और ही देखने लगते हैं भविष्य के फायदे देखने लगते हैं भगवान आपकी कृपा बनी रहे अरे अनेकों लोग थे गुरु जी आपकी कृपा थी कृपा बनी रहे अनेको लोग जो प्रवचन सुन के भी लिखते बहुत आनंद आन ले प्रार्थना है कृपा बनी रहे मतलब बनी रहे ये फ्यूचर का एजेंडा है भैया तुमको अपने फ्यूचर की एंजटी ज्यादा है और फ्यूचर की एंजायटी के, के चक्कर में तुमको वर्तमान का आनंद देखो खत्म आनंद में एंजाइटी नहीं होती है फ्यूचर की चिंता में एंजाइटी आ जाती है तो किसका कहा लॉस होगा नहीं कृपा बनी रहे आपके हा गए काम से हम लोग एक पल भी अगर रुक जाए स्थिर हो जाए हमारी डिप्त हो जाए आनंद हो जाए खुशी पूर्णता वर्तमान में रुकने से होती है नहीं कहीं पहुंचने से होती है देखा जब कितना इंपॉर्टेंट है, है साक्षात पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन समस्त यज्ञ बहुत अच्छे होते हैं निष्काम प्रेम भाव से कहीं पर कर्म करना सेवा करना रिश्ते रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इन समस्त साधना में यज्ञ नाम जप यज्ञों में जप यज्ञ हमारी विभूति है हमारी ग्लोरी है इट्स अ ग्लोव साधन इसीलिए अनेकों लोग ये भी नम्र कोशिश करते रहते हैं कि हमारी सब फैकल्टीज बड़ी रिफाइंड रहे फोकस्ड रहे निष्काम रहे शुद्ध रहें और डेली हमारे जो है रूटीन का ये पार्ट बन जाए हम अपनी फैकल्टीज को हर चीज में यूज करें नो no प्रॉब्लम अपना समय तुम प्रोडक्टिवली खूब अच्छी तरह से यूज करो बहुत ही खुशी की बात है तुम्हारी फैकल्टीज़, जगह रिफाइन हो ये तो बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण विषय हम लोग जब कोई इस दृष्टि से देखते हैं जब के लिए कोई माला का भी प्रयोग करते हैं शुरुआत में माला से हमारा शरीर का और इंद्रिय का इंटीग्रेशन होता है एक निमित्त तो ले लेते हैं देखते हैं, हमारा हाथ चलता है उसी समय मन चलता है कि नहीं तो हाथ अलग चल रहा है मन अलग चल रहा है अब किसी किसी का अभ्यास से होता है माला चालू हो जाता है उस समय माला चलते रहता है हमको सोचते रहते हैं और इसीलिए माला के एंड में जो है ना वो एक गौमुखी होती है वो लास्ट वाला एक माला निकला रहता है वो ब्रेक की तरह होता है वो स्पीड ब्रेकर की तरह होता है धड़ से पता लगा वो आ गया हम तो जब कर रहे थे मन हमारे फ्लाइट ले रहा था कहीं मन तो जब जब आ जाए तो हमको रियलाइज होता है कि रे यार हमारा टेंशन नहीं था तो शारीरिक इंटीग्रेशन इंद्रिय का इंटीग्रेशन मन का इंटीग्रेशन बुद्धि का हमारी सब फैकल्टीज पूरा घर हमारा एक चीज में लगे शरीर मन बुद्धि इंद्रिय प्राण ये हमारा घर है और देखो हमारा घर पत्नी कहीं और लगी रहती पत्नी कहीं और रहता है और ये हमारे घोड़े हैं ना वो कहीं और चलते रहते हैं हम कहा पहुंचेंगे भगवान ही मालिक है महाराज कहां पहुंचेंगे हमको कहां पहुंचना है हमारे हाथ में है ही क्या बिल्कुल तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तुम्हारे जैसे लोग कहीं नहीं पहुंचते तुम्हारे जैसे लोग ही ज्योतिषों के चक्कर काटेंगे कि महाराज जी हम कहा पहुंचेंगे ज्योतिषी बोलते यार हमको नहीं पता हम कहा पहुंचेंगे तुमको क्या बताए तुम कहा पहुंचोगे हम लोग खुद पहुंचने वाले नहीं है भगवान जहां पहुंचा देंगे वहां पहुंचे ऐसा मनुष्य को शोभा नहीं देता है। उसके पास ईश्वर ने कुछ सामर्थ्य दिया है पुरुषार्थ का आशीर्वाद दिया है हम अपनी फैकल्टीज के स्वामी बने इनको रिफाइन करें यह हमको करना ही चाहिए तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जानना ही जब का बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमने ये बताया नहीं हमने इस सेशन को रख के इसको रिकॉर्ड भी कर लिया कि दूसरों को भी एक गाइडेंस और आशीर्वाद मिलता रहे अब इसी के आधार पे कुछ प्रैक्टिस करी जा सकती है तो प्रैक्टिस अब क्या होगी बाकी तो हमारे विचार में सब स्पष्ट है जो हमने बताया है उसमें डाउट रहने नहीं चाहिए लेकिन अगर कोई डाउट है तो फिर एक सेशन उसके प्रैक्टिस का अब अलग से बात में ले लेंगे पहले ये जो चिंतन हमने यहां दिया है विचार का मसाला जब क्या है कैसे और क्यों है ये जब तक तीन चीजें स्पष्ट नहीं हो जब करने का कोई मतलब नहीं हो मैके जिसको ये नहीं पता है वो भी जब करे तब जब एक रिचुअल बन जाए। उसी तरीके से पूजा क्या है कैसे करें क्यों करें ये उसको नहीं पता है तो केवल श्रद्धा से कर रहा है और वो रिचुअल बन जाएगा रिचुअल का इंप्लीकेशन ये होता है बगैर समझ श्रद्धा से मैकेनिकली करते रहना उससे पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता है थोड़ा उससे भी मिलता है श्रद्धा बढ़ती जाती है एक डिसिप्लिन बनता है लेकिन जागृति रिचुअल से नहीं होती है ज्ञान से होती है <स्थारी> इसीलिए हमारा ये जब भी रिचुअल नहीं बनना चाहिए मैकेनिकल नहीं होना चाहिए डायनेमिक होना चाहिए होलिस्टिक होना चाहिए ओ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति हरि श्री गुरुद्योग